एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरी अपनी बहुत बड़ी सीख है जिससे जो मुझे इससे मिली और वो सीख ये है कि यार विश्वास करना सीखना है और विश्वास सच बताए तो सीखने से नहीं आता है विश्वास अनुभव से आता है मगर कभी कभी आपके अनुभव आपको ऐसी हालत में ले जाकर डाल देते हैं कि समझ नहीं आता मुंह छुपाएं या भाग जाएं अब आपको बताता हूं साहब हुआ क्या मैंने शायद पहले भी कभी बताया होगा कि मैं बैंक में नौकरी करता हूं और इधर उधर तबादले होते रहते थे मेरा घर है बनारस में तो मैं मुजफ़्फ़रपुर में नौकरी कर रहा था इत्तेफाक की बात ये कि बनारस में ट्रांसफ़र होकर के आ गया तो छः सात साल नौकरी कर चुका था बनारस पहुंचा तो वहाँ पर रीजनल ऑफ़िस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफ़िस में पोस्ट हो गया और साहब कुछ काम करने लगा क्योंकि बनारस में ही बड़ा हुआ था पढ़ाई की थी तो बनारस शहर के बारे में मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ आता है और यहाँ के लोगों को भी पहचानता हूँ और मतलब सच बात यह है कि अपने अनुभव के आधार पर अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता था दादा मतलब वो सॉरी बम्बई वाला दादा नहीं दादा मतलब जानकार दादा तो साहब पहुँच गया हमारे रीजनल ऑफिस में हमारे साथ जो अटैच हुए हमारे दोस्त थे मिस्टर मलिक तो मलिक साहब ऑबियसली मुझसे बहुत कम उम्र के थे और मैं उनको ऐसा कहूं कि छोटे भाई जैसा बात करता था या समझता था कि ये लड़का है अभी इसको तो सीखना ही होगा मतलब मेरा काम है इसको सिखाना तो मलिक टाइप करते थे मैं लिखता था इस तरह से हम लोग का काम चलता था अब हुआ क्या कि बनारस जो है वो टूरिस्ट सेंटर भी है मतलब यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं वैसे कहा तो यह जाता है कि विदेशी सैलानी जो आते हैं हिंदुस्तान में उनके आइटेनररी में दो ही जगहें होती हैं एक आगरा ताजमहल के लिए और बनारस शायद प्राचीनतम नगरी है सबसे पुराना शहर है इसलिए तो टूरिस्ट आते रहते हैं और सच बात यह है कि हम सभी लोग जो बनारस के रहने वाले हैं हमें पता है कि टूरिस्ट आएंगे और रिश्तेदार जो भी आता है उसको एक बार गंगा जी ले जाना और काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाना अन्य मंदिर दिखाना ये सब हम लोग के दिनचर्या में शामिल है तो हमें पता है कि जो यात्री या जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है बिकॉज कोई आदमी ज़िंदगी में एक ही दो बार बनारस आता है तो उसको अच्छा व्यवहार करें ये सब अब क्या हो गया कि हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे रोजमर्रा का काम चल रहा था थोड़ी देर के बाद मलिक साहब ने कहा कि बॉस अगर आप बुरा ना माने तो मैं जरा दस मिनट के लिए ब्रांच जाना चाहता हूँ ब्रांच मतलब हम लोग की कमच्छा ब्रांच पास में सामने ही थी सड़क के दूसरी ओर तो नॉर्मली तो हम लोग यही करते थे कि भाई ऑफिस के समय में ही उठकर के कभी क्योंकि हम लोग का सारा अकाउंट वहीं पर था तो पैसा निकालना चेक जमा करना इस सब के लिए जाते आते रहते थे और नॉर्मली वो लीन आवर कोई होता था उसी में चले जाते थे तो मलिक साहब ने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूं मैंने कहा जाए कोई बात नहीं मलिक साहब चले मगर हुआ यू कि मलिक साहब दस मिनट में तो नहीं आए तब करीबन आधा एक घंटा हो गया उनको गए गय हुए तो मेरे साथी जो मेरे बगल में बैठते थे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई मलिक को कहा भेज दिया आपने मैंने कहा नहीं मैंने भेजा नहीं वो ब्रांच गए हैं अपने कुछ काम से आते होंगे खैर थोड़ी देर के बाद मलिक साहब आ गए मैंने मलिक साहब से पूछा कह रहे मलिक साहब कहां रह गए थे वो बोले साहब थोड़ी कुछ लोग मुश्किल में थे उनकी मदद कर रहा था मतलब क्या मदद कर रहे थे बोले वो दरअसल कलकत्ता की कोई फैमिली थी वो लोग नीचे परेशान हाल बैठे हुए थे तो मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या हो गया तो बताने लगे कि साहब यहां पर आए थे और वो सब जेब कट गई और सामान चोरी चला गया और वो लोग वो बगल में एक धर्मशाला है वहां रुके हुए हैं मगर अब उनके पास तो कलकत्ता जाने के पैसे भी नहीं बचे मैं हंसने लगा मन ही मन मगर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा मैंने पूछा फिर क्या हुआ तो बोले कि साहब मैंने जो था वो उनको अपने पास से निकाल कर और शायद पांच छह लोग थे तो बोले मैंने उनको तीन सौ रुपये दे दिए जिसमें कि उनका टिकट आ जाए और कुछ खाने पीने का रास्ते में मिल जाए उस समय टिकट टूटना ही था शायद कलकत्ता का बोले मैंने उनको तीन सौ रुपये दे दिए हैं उनके पास कुछ सौ पचास रुपये थे <coughs> तो उन्होंने बताया कि वो कलकत्ता पहुंच जाएंगे और कलकत्ता पहुँच के वो मुझे भेज देंगे बोले वो तो चेक भी दे रहे थे मगर मैंने मना कर दिया मैं फिर हंसा मलिक साहब जो थे वो बोले क्यों हंस रहे हैं साहब क्या बात है मैंने कहा मलिक वो लोग तुमको बेवकूफ़ बना गए अरे बनारस में तो ठगी होती ही है मलिक साहब ने बताने की कोशिश की कि अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है सब कोई ठग नहीं होते कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं मैंने कहा होते होंगे ईमानदार मगर बनारस में कम से कम नहीं होते और मैंने कहा यह तो बड़ा पुराना धंधा है यहां पर खैर मेरी और मलिक साहब की बहस में कई लोग शामिल हो गए कोई उनके पक्ष में था कोई मेरे पक्ष में था और आम धारणा यही बनी कि मलिक साहब ने गलती किया है और मलिक साहब को तीन सौ रुपये का चूना लगना ही लगना है कोई बात नहीं हम लोग बात खत्म हो गई मलिक साहब ने कहा कि साहब आप सबको बुरा समझते हैं मैंने कहा मैं समझता नहीं हूं मैं जानता हूं और साहब ऐसा कहकर मैं एक विजयी मुद्रा में बैठ गया लंच टाइम हो गया वापस आए हम लोग बैठे अपनी अपनी कुर्सी पर इतने में मलिक साहब एक सज्जन को लेकर आए मेरे पास बोले साहब ये साहब आपको नीचे पूछ रहे थे हम लोग का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर था बोले तो मैं इनको ले आया मैंने देखा उन सज्जन की तरफ पैंट कमीज पहने हुए हाथ में एक ब्रीफकेस। मैंने पूछा क्या हो गया भाई आप कौन है मैं आपको पहचान नहीं पाया बोले अरे सर आपने हमें नहीं पहचाना मैं आपको जानता हूँ मैंने कहा कैसे जानते हैं आप मुझे बोले आप शशि श्रीवास्तव के भाई हैं मैंने कहा भाई हूँ बोले वो पटना एल में है मैंने कहा बोले साहब वो मैं एक्चुअली उन्होंने ही मुझे एक इन्वेस्टिगेशन दिया था तो मैं वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनारस आया था मैंने कहा कैसा इन्वेस्टिगेशन बोले साहब वो कोई किसी का बिल था तो उसने शायद कोई टैक्सी का नंबर दिया था जो बनारस की गाड़ी थी तो मैं यहाँ पूछने आया था और पता चला कि वो एक ट्रक का नंबर है तो मैं वहाँ पड़ाव गया और वहाँ जाकर मैंने पूछा खैर कुछ उन्होंने कहानी बताई तो मैंने कहा तब मिलने आए हैं आइए साहब बैठिए चाय पीजिए बोले साहब चाय तो पिलवा दीजिए अच्छी बात है बोले मगर एक परेशानी में फंस गया मैंने कहा क्या हो गया बोले वो क्या हो गया साहब कि मेरे पास जो मेरा पैसे थे वो पर्स में थे और पर्स निकल गया मैं सब पका गया क्या कहूँ मगर वो चूँकि इतना उन्होंने मेरे भाई का जिक्र किया और बैंक की बात बताई और इन्वेस्टिगेशन की बात बताई तो मैंने कहा कि तब तो मैंने कहा कि साहब आप डीडी डी परचेज कर लीजिए डीडी डी परचेज मतलब कि आप बैंक में जाइए और हम लोग चूँकि बैंक के कर्मचारी थे तो उस नाते से हम कहीं से भी पैसा निकाल सकते थे बोले नहीं साहब वो तो मैं कर लेता मगर क्या हो गया है कि इस समय तो बैंक बंद हो चुका है मतलब वो दो बज चुका था तो बोले कि अब डीडी डी परचेज भी होगा तो कल होगा वो मैं सामने गया था मेहरोत्रा साहब से बात किया तो मेहरोत्रा साहब ने कहा कि साहब मैं अभी नहीं कर पाऊँगा तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ तो मैं अभी अगर आप मुझे सौ रुपये दे दें तो मैं पटना तक पहुँच जाऊँगा और मैं वहाँ पहुँच के शशि श्रीवास्तव को पैसे आपके दे दूँगा मैंने कहा कि अब मलिक जो थे वो मेरी ओर देख देख कर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि सारी बातें तो वही हॉल में हो रही थी मैं क्या करता उनसे मना भी नहीं कर सकता था और देते वक्त जानता था कि ये पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है खैर सौ रुपए का दांव सौ रुपए दे दिए उनको वो चले गए मलिक साहब और मलिक साहब की तरफ से बोलने वाले जितने भी लोग थे वो आए मेरे पास बोले देखा साहब भरोसा करना पड़ता है विश्वास करना पड़ता है बिना विश्वास के काम नहीं चलता मैंने कहा कि ठीक है मैंने तो सौ ही रुपए का दांव खेला है आपके तो तीन सौ रुपये डूब गए खैर बात खत्म हो गई आपको ये बता दूं कि ये बात सन चौरासी की है और उस समय टेलीफोन वगैरह इतने आराम से होते नहीं थे तो चार पांच दिन के बाद मलिक साहब मेरे पास आए बोले साहब टीटी आ गई टीटी आ गई मतलब टेलीग्राफिकली ट्रांसफर होके आ गया पैसा वो जो उनको दिया था मैंने कहा ओ ठीक है बहुत अच्छी बात है मलिक साहब ने मुझसे पूछा कि साहब आपने पूछा भाई साहब से आपके पैसे गए कि आए मैंने कहा अच्छा मैं पता करता हूं और साहब इत्तेफाक की बात देखिए भाई को दो तीन दिन के बाद बात हुई तो मैंने पूछा कि यार वो तुम्हारा एक आदमी आया था बोले हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वो बेचारा जिसको तुमने सौ रुपए दिए थे मैंने कहा तो वो सचमुच में था बैंक का ही आदमी बोले अरे तो वो बिल्कुल बैंक का आदमी था वो यहाँ पर अगले दिन आया और सुबह सुबह मुझको सौ रुपए दे गया मैंने कहा वो तुमको सौ रुपये दे गया तो मैंने तो उससे कहा था कि वो मुझको भेज दे बोले नहीं नहीं वो मैंने उसको समझा दिया कि वो मुझको ही दे दे कोई बात नहीं और बोले वैसे मैं अब वो तुम्हें दूंगा नहीं और साहब मलिक साहब के जो 300 रुपए वापस आ गए मेरे 100 रुपए नहीं आए अगर कोई बात नहीं कहीं तो आ ही गए बात सिर्फ इतनी है कि विश्वास करना पड़ता है और विश्वास करने से ही विश्वास आगे बढ़ता है बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों